इसने की के दोनों मोक्ष अथवा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर में विरोध होने के कारण जानते हैं ज्ञान कर्म निष्ठ यू लिखा है यहाँ क्या करेंगे ज्ञानम कर्म क्या ज्ञान कर्मणी कौन सा समाज हुआ आ, और फिर निष्ठा निष्ठा निष्ठा के साथ समास कर देंगे कर तो ज्ञान कर्मण <laughs> या ज्ञान ज्या, या उसके हाँ, कर सकते ज्ञान कर और कर्म से होने वाली निष्ठा तो ज्ञान में हम निष्ठा तो ये ध्यान देना की द्वंद्व समास है ना द्वंद दुन, द्वंद्वान्ते पदम प्रत्येकम हाँ तो द्वंद्व समास के अंत में निष्ठा पद आया है तो इसका दोनों के साथ अन्य हो जाएगा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अथवा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर में विरोध होने के कारण जब तो परस्पर में विरोध है तो एक पुरुष एक काल में अनुष्ठान कर सकता है उनका हाँ भिन्न काल में कर सकता है जैसे पहले कर्म निष्ठा करे और बाद में क्या करे हाँ एक काल में नहीं कर सकता तभी लिखा युग पर अनुष्ठान अनुष्ठा तुम असक्य अथवा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष के द्वारा एक काल में अनुष्ठान असंभव होने असंभव होने पर इतरे तरह अन अपेक्षा हो मतलब परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा ना करने एक दूसरे की अपेक्षा ना करने वाली एक दूसरे की अपेक्षा न करने वाली हाँ एक दूसरे की अपेक्षा ना करने वाले या एक दूसरे की अपेक्षा ना करके इतरे तरह अनपेक्षा ये हो यहाँ पर अब लाएंगे ज्ञान कर्म निष्ठियों को एक दूसरे की अपेक्षा न करने वाले कौन ज्ञान ज्ञान निष्ठा ये शंका के अनुसार पूर्व पक्षी के अनुसार एक दूसरे की अपेक्षा न करने वाले है न सिद्धांति के अनुसार तो कर्म निष्ठा मोक्ष कब देगी ज्ञान निष्ठा के द्वारा मतलब कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा करती है सिद्धांति के अनुसार क्या है कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा करती है तो इतने इतना अनपेक्ष किसके अनुसार है की परस्पर में अपेक्षा न करके या परस्पर में अपेक्षा न करने वाले ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा का पुरुषार्थ हेतुत्व पुरुषार्थ कर मोक्ष मोक्ष का हेतु कौन ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा तो ये पुरुषार्थ हेतु किसका होगा निष्ठा तो एक दूसरे की अपेक्षा न करके ज्ञान निष्ठा मतलब एक दूसरे की अपेक्षा न करके ही ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का मोक्ष हेतु प्राप्त होने पर एक दूसरे की अपेक्षा न करके ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा का एक दूसरे की अपेक्षा परस्पर की अपेक्षा ना करके ही योग को ऐसा करेंगे परस्पर की अपेक्षा ना करके ही ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का मोक्ष हेतु प्राप्त होने पर शंका है अब ये समाधान देख देखिएगा यहाँ पर तो ये अभी जो ना, कि है ना क्या कि पुरुषार्थ का हेतु दोनों को माना है ना जब एक दूसरे की अपेक्षा न करके मोक्ष के हेतु है तो इसके अनुसार कर्म योग को मोक्ष का हेतु साक्षात माना है शंका कारण या परम्परा शंका कारण साक्षात क्यों, क्यों? क्या शब्द है उसका हाँ एक दूसरे की अपेक्षा न कर गए तो साक्षात माना है ना हाँ कर्मयोग को मोक्ष का साक्षात उपाय मानना है क्योंकि इतना अन्यू कह रहा है ना एक दूसरे की अपेक्षा न कर गए शंका है अब समाधान देखिएगा समाधान देखना कि ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हेतुत्व कर्म निष्ठा या पुरुषार्थ हेतुत्व ज्ञान निष्ठा सिद्धांति के अनुसार ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का हेतु कौन है निष्ठा ठीक है ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का हेतु कौन है तो ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का हेतु होने के कारण कर्म निष्ठा या पुरुषार्थ ये कर्म निष्ठा मोक्ष का हेतु है पुरुषार्थ हेतु कर्मोक्ष का हेतु मोक्ष का हेतु कौन कर्मनिष्ठा तो मोक्ष हेतुत्व किसका होगा कर्म निष्ठा का तभी वहाँ षष्टी लगी है है ना? देखो यदि ऐसा कहे ना कर्म निष्ठा प्रथमांत होगा ना कर्म निष्ठा पुरुषार्थ हेतु तो पुरुषार्थ का हेतु कौन है और ऐसा वाक्य बनाए कर्म निष्ठा यह पुरुषार्थ हेतु पुरुषार्थ हेतुत्व किसका कर्म निष्ठा का बात एक है चैत्र मनुष्य है अथवा चैत्र का मनुष्यत्व है कहने का ढंग है ना चैत्र मनुष्य अथवा चैत्र मनुष्यत्वम उसी शैली में ये बोलते हैं कि कर्म निष्ठा का पुरुषार्थ हेतु है, है लग जाएगा ज्ञान हाँ। निष्ठा की प्राप्ति का हेतु होने के कारण कर्म निष्ठा मोक्ष की हेतु है स्वातंत्र स्वातंत्रण कर्म निष्ठा या पुरुषार्थ हेतु है, है? स्वतंत्र रूप से कर्म निष्ठा पुरुषार्थ का हेतु नहीं ठीक है तो एक तो परस्पर की अपेक्षा न करके मोक्ष हेतु हुआ कर्म निष्ठा अपेक्षा न करके मोक्ष का हेतु होगा, कर नहीं होगा। नहीं। कर्म कर्मयोग कर्मनिष्ठा अपेक्षा न करके मोक्ष का हेतु नहीं होगा लग जाएगा हाँ। स्वतंत्र नहीं होगा मतलब स्वतंत्र नहीं होगा मतलब अपेक्षा के बिना नहीं होगा पंक्ति लगाएंगे अब क्या शब्द है ज्ञान निष्ठा तू लगाइए तू कर्मनिष्ठ उपाय कर्मनिष्ठो उपाय लब्धात्मिका सती किन्तु कर्मनिष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होने वाली लब्धात्मिका क्या थे प्राप्ति प्राप्ति क्या थे हाँ जिसको प्राप्त किया जाए या जो प्राप्त हो जाए उसे क्या कहेंगे प्राप्त किन्तु कर्म निष्ठा रूप उपाय से प्राप्त या कर्म निष्ठा रूप उपाय प्राप्त अर्थ होता है प्राप्त होने वाली है किन्तु कर्म निष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होने वाली ये किसका कर्मनिष्ठ उपाय लब्धात्मिका सती कर्म निष्ठारूप उपाय से प्राप्त होने वाली कौन है हाँ तो कर्म निष्ठो उपाय लब्धात्मिका सती के बाद ज्ञान निष्ठाकन में करेंगे ठीक है किन्तु तो कर्म निष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा अन्यपेक्षा स्वातंत्र पुरुषार्थ हेतु की अपेक्षा न करके स्वतंत्र रूप से मुख्य का हेतु है कौन ज्ञान निष्ठा उनके लग रही है किन्तु तो तो कर्मनिष्ठा रूप उपाय से प्राप्त या कर्मनिष्ठा रूप उपाय से प्राप्त होकर प्राप्त होकर कर्मिष्ठा उपाय से प्राप्त होने वाली ज्ञान निष्ठा अन्न की अपेक्षा ना करके स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से मोक्ष का ठीक है ये अपेक्षा नहीं करती के लिए तू करना सबसे पहले लगा लेंगे तू कर्म निष्ठा उपाय लबा इस प्रकार लगा लेना है इस अर्थ को दिखाते हुए भगवान कहते हैं प्रदर्शन इस भगवान इस अर्थ को दिखाते हुए भगवान कहते हैं या ईश्वर का बोध कराते हुए भगवान कहते हैं चलिए न कर्म अन्य न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुष अश्मे कर्म नाम अनारंभाद ना ना ना, ना कर्म अनारं कर्म अनारं कर्मों का आरंभ न करने से कर्मों का आरंभ न करने से पुरुषा को प्राप्त नहीं करता है कर्मणा ना निष्कर्म्यम नामारंभ पुरुषे कर्मों का आरम्भ न करने से जो शास्त्रीय कर्म जिसके लिए भी है उसका आरम्भ न करने से पुरुष नैष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है नष्कर्म का अर्थभाष्व में बताएंगे की ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को ज्ञान योग से होने वाली हाँ कोई सोचे जो हमको ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को प्राप्त करना है तो हम कर्म क्यों करें ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को प्राप्त करना है तो कर्म हम क्यों करें तो वास्वीकार कहते ए... तो भगवान कहते हैं कि कर्मों का आरंभ ना करने से कोई व्यक्ति को निष्कर्म को प्राप्त निष्कर्म मतलब ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है अच्छा ये कहते हैं क्योंकि जब तक क्या है कि ज्ञान योग का अधिकारी कब उगानता करण की निर्मलता हो चुका और ज्ञान और जब ये कर्म का आरम्भ नहीं करेंगे तो हो जाएंगे क्या आजकल यही तो वह खूब वेदांत सुनते हैं खूब सुनाते हैं लाभ कुछ होता नहीं है ना क्यों जो होना चाहिए ना चित शुद्धि तो है नहीं खूब उपदेश देते हैं और उनका आक्षरण देखो तो घृणा हो जाएगी आपको लोगों को ऐसा है क्योंकि कर्म की पूर्णताओं की है ना इसलिए हो रहा है तो वही भगवान कहते हैं कर्म की उपेक्षा है ईश्वर की भक्ति की उपेक्षा है है ना वो तो बोलते हैं बंधन कारक हो गया द्वैत हो गया और इसीलिए जो वर्ग को सबसे भी भगवान सब, कर सब कहते हैं कि कर्मो का आरम्भ ना करने से कोई मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं, नहीं, नहीं करता है, है।, है।, है। और सिद्धि न समझ कर्मों का त्याग करने से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है यहाँ भी सिद्धिम से लेना है निष्कर्म और कर्मों का त्याग करने से ही निष्कर्म रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है इसका स्पष्टीकरण भाष्य के द्वारा देखेंगे ना कर्मणाम अनारंभात ना कर्मणाम अनारंभाद अब आप देखेंगे अनारंभात का अर्थ है अपारंभात अनारंभात का क्या अर्थ है अपारंभात और कर्मणाम है ना कर्म नाम का अर्थ है यज्ञादि क्रिया यज्ञादि क्रियाएं कर्म नाम का क्या अर्थ है हाँ और वो कैसी ई जन्मनी व जन्मांतरे अनुष्ठिता नाम इस जन्म इस जन्म में अथवा जन्मांतर में की हुई अनुष्ठान की हुई मतलब की हुई अनुष्ठित करते की हुई इस जन ई जन्मनी व जन्मांतरे इस जन्म अथवा जन्मांतर में ये की गई कौन यज्ञ आदि क्रियाएं यज्ञ आदि हाँ लग गया अब देखेंगे अब ये कैसी है यज्ञादी क्रियाएं तो उपाद दुरित क्षय हेतु उपाधिकर्त होता है संचित और दूरित कर्त होता है पाप संचित पाप के नाश के कारण रूप से संचित पाप के नाश का कारण कौन है यज्ञादि कर्म संचित पाप के नाश का हेतु कौन है हाँ संचित पाप के नाश का हेतु होने के कारण जब संचित पाप का नाश हो जाएगा उन कर्मों से, संचित पापों का नाश होने पर क्या हो जाएगी अंताकरण की शुद्धि हो जाएगी अंताकरण की अंताकरण की शुद्धि कैसे होगी अच्छा ये यज्ञादि कर्मों के द्वारा अंताकरण की शुद्धि कब होगी संचित पापों के यज्ञादि कर्मों के द्वारा अंताकरण की शुद्धि होगी संचित पापों का क्षय होने आरोप वही है संचित पापों के नाश होने संचित पापों के नाश होने से हेतु तो है ना संचित पाप का नाशक होने से या संचित पाप के नाश का कारण होने से संचित पाप के नाश का कारण कौन है संचित पाप के नाश का कारण होने के कारण अंताकरण की शुद्धि का कारण है कौन यज्ञादी कर्म अंताकरण की शुद्धि का कारण क्यों है क्यूँकी वो संचित पाप के नाश का कारण है ठीक है संचित पाप के नाश का कारण होने से अंताकरण की शुद्धि के कारण कौन है तो यज्ञाधि कर्म है अभी लगवा दूंगा लगा लो उसमें कोई समस्या नहीं है क्या तो संचित पाप के संचित पाप के नाश का कारण होने से अंताकरण की शुद्धि के कारण इस जन्म अथवा जन्मांतर में किए गए यज्ञाधि कर्म है का आरम्भ न करने से अब ये कोई महाभारत का वचन है क्या ज्ञान उत्पद्य थे तुम शाम छयात पापस्य कर्मणा पाप से कर्मणा अच्छा क्षयाथ कि पाप कर्म का क्षय होने से पाप कर्म का क्षय होने से पुनसाम ज्ञानम देते मनुष्य को ज्ञान उत्पन्न होता है या ऐसा लगाना क्या पाप पापस् कर्मणा क्षया थे मनुष्यों के पाप कर्म का अच्छा क्षय होने पर उन्हें ज्ञान उत्पन्न होता है मनुष्यों के पाप कर्म का क्षय होने पर ज्ञान उत्पन्न ऐसा लगा लेना कब ज्ञान उत्पन्न ये तो लगता है कर्म से है अच्छा तो ऐसा है ना हाँ, कर सकते हैं ऐसा यदि कर्मणा में ष्ठी मानना है तब तो से कर्मणा का एक साधन में हो जाएगा कि पाप कर्म का क्षय होने से और पाप कर्म का क्षय किससे होगा आदि कर्मों से और यदि आप इसमें कर्मणा में, में पंचमी मानना चाहें तो वैसा कर भी सकते हैं कोई समस्या नहीं ष्टि माने कर्मणा मेरे तो पाप कर्म का क्षय होने से पाप कर्म का क्षय किससे होगा यज्ञ के द्वारा और यदि ऐसा कर्मणा मेरी तो पंचमी मानना चाहे तो क्या होगा कि मनुष्य के लेकिन अपादान अपादान तो नहीं है ना ये नहीं, आपादान नहीं। अपादान तो नहीं है ना तृतीया होनी चाहिए उसमें तो है ना आ, फिर अपादान पंचमी करने वाले कौन कौन सूत्र है नहीं नहीं। और कितने याद है अच्छा नहीं याद किसी को कौन कौन है चलो देखना मनुष्य मनुष्यों के पाप कर्म का क्षय होने से हम षष्ठी ही रख रहे हैं अभी फिर देख कर आइये किसकी सर में होती है मनुष्यों के ष्ठी मानकर मैं कर रहा हूँ मनुष्यों के पाप कर्म का क्षय होने से ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान का उत्पन्न होता है पाप कर्म का और पाप कर्म के कारण क्या है विषय प्रवृत्ति होती है हाँ तो जिसके द्वारा क्या है पाप कर्म का अच्छा है वो फैले वो करना चाहिए नहीं ज्ञान तो होने वाला ज्यादा इस जन्म में नहीं हो जन्मांतर में भी नहीं दूसरे को मूर्ख बनाते हैं हमें तो ज्ञान हो गया है तो मूर्ख है जब ज्ञान हो जाए तो ज्ञानी का लक्षण भी तो दिखाई देना चाहिए लक्षण तो कुछ भी नहीं है घूमते रहते हैं दुनिया को ठग ठक, ठगते हैं आजकल सब ये वेदांत के द्वारा ये है देखिए हाँ ये देखेंगे कहाँ गया इत्यादि स्मरणा करता है इत्यादि स्मृति होने से इत्यादि या इत्यादि स्मृति के अनुसार है अनारंभात के आगे क्या लिखा है अनुष्ठान्त क्या लिखा है अनारम्भाद का क्या अर्थ है अनुष्ठान नहीं अनुष्ठानात पाठ कर लो क्यूँकी अनारम्भा है ना इत्यादि स्मृति के अनुसार है कर्मों कर का अनुष्ठान ना करने से अनारम्भात के आगे अनुष्ठान पाठ होगा अनुष्ठान्त नहीं होगा अनुष्ठानात पाठ शुद्ध कर लेंगे अच्छा लग जाएगा इसको कैसे कैसे एक साथ कैसे लगाएंगे इस पैराग्राफ को संचित लगे तो। लगा लीजिए फिर ऐसा एक साथ लगाना हो ना पैराग्राफ तो इस प्रकार लगाया जा सकता है उपात दूरित छुत्वे ने कि संचित पाप के नाश का कारण होने से अंताकरण की शुद्धि के कारण तथा अंताकरण की शुद्धि के कारण होने से ज्ञान ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा के हेतु अंताकरण की शुद्धि का कारण होने से ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा के हेतु मतलब ज्ञान की उत्पत्ति होने पर क्या होगी ज्ञान निष्ठा ज्ञान की उत्पत्ति होने से क्या होगी इसलिए बोला ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा ज्ञान निष्ठा का हेतु ज्ञान निष्ठा के हेतु ज्ञान उत्पति पुणता कर्मणा इत्यादि स्मृति के अनुसार इत्यादि इत्यादि स्मृति के अनुसार फिर ऊपर ले जाना इस जन्म अथवा जन्मांतर में किए गए कर्मों का अनुष्ठान न करने से आरंभ न करने से लगा लेना चलिए मनुष्य नैष्कर्म को नहीं प्राप्त करता है नैष्कर्मी हमको देखेंगे नैष्कर्मी कर क्या है निष्कर्म भावम क्या है निष्कर्म भावम है न निष्कर्म शब्द से भाव में प्रत्यक्ष कर देंगे तो क्या हो जाएगा निष्कर्म निष्कर्म भावम नष्कर्म्यम का अर्थ है और निष्कर्म भावम का क्या अर्थ है कर्म शून्यताम और कर्म शून्यताम का क्या अर्थ है ज्ञान योगे निष्ठाम प्राप्त होने वाली निष्ठा ये निष्कर्म कार्य हुआ निष्कर्म का क्या अर्थ हुआ नैष्कर्म्यम का अर्थ है निष्कर्म भावम निष्कर्म भाव क्या है तो कर्म शून्यता मतलब कर्म रहित स्थिति कर्म रहित और वो कैसी कर्म शून्यता का स्पष्टीकरण है ज्ञान योगेन निष्ठाम ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली तो स्थिति और ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली स्थिति ये कैसी है निष्क्रिय आत्मस्वरूप निष्क्रिय आत्म रूप से स्थित रहना अथवा शांत आत्म रूप से स्थित रहना शांत होकर आत्म रूप से शांत होकर आत्म रूप से स्थित रहेंगे वो बहुत अच्छी स्थिति है इसमें कोई विषय चिंतन नहीं है स्वरूप स्थिति है मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहना आत्मा तो निष्क्रिय ही है आत्मा कैसी है मतलब आत्म रूप में आत्म रूप से स्थित रहना या आत्म रूप में स्थित रहना आत्मा निस्क्री है ना, निस्क्री आत्म में स्थित रहना ये मतलब है अब इस बात को समझ नहीं पाता है व्यक्ति तो फिर प्रपंच करता है विषय चिंतन करता है यावत तो आपके अलंकार में है पुरुषा न सुनते न सुनोते अर्थ है ना, ना प्राप्त होते तो क्या इसका अर्थ हो गया कि कर्मों का आरंभ न करने से ही मनुष्य ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा को प्राप्त नहीं करता है या ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को प्राप्त नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं करता है तो जो सोचे कर्म क्या करना है कोई सोचे तो ना करने से भी कुछ नहीं होना है आगे देखेंगे निष्कर्म आरंभ अनारंभाद कर्मों का आरंभ न करने से नष्कर्मी न सुनते न सुनते का प्राप्त होती है ये भगवान ने कहा है न की कर्मो का आरम्भ न करने से मनुष्य नष्कर्म को नहीं प्राप्त करता है ऐसा वचन होने से आप बताइए तो अर्थता क्या प्रतीत होता है अपना अपनी बुद्धि से बोलो कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है इससे क्या सिद्ध हुआ कर्मों का आरंभ करने से हाँ कर्मों का आरंभ करने से निष्कर्म को यथावत श्लोककार से क्या है कर्मो का आरंभ न करने से निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है कर्मों का आरम्भ न करने से मनुष्य नष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है और इसके विपरीत सोचिए कर्मों का आरम्भ करने से क्या होगा निष्कर्म को प्राप्त करता है होता है नहीं करता है नहीं करता समझे असुते है कर्ता में लकाराया है प्राप्त होता नहीं है प्राप्त करना है यहाँ श्लोक अर्थ क्या है कर्मों का आरम्भ न करने ऐसी मनुष्य नष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है फिर बोलता है बार बार कर्मो का आरम्भ न करने ऐसी मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त है, नहीं करता है। और विपरीत कैसे कहेंगे मनुष्य निष्कर्म निष्कर्म को को प्राप्त करता है? करता है करता है होगा ना इसका अच्छा। तो अब देखना वही भाषाकार लिख रहे हैं कर्मो का आरम्भ न करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है इति ऐसा भगवान का वचन होने चाहिए ऐसा भगवान का और तद विपर्यात कर उसके विपरीत उसके अभी लगाइए पे शाम से इससे क्या लेंगे कर्मनाम कर्म और वहाँ अनारम्भात है तो क्या हो जाएगा आरम्भात कि कर्मों का आरंभ करने से मनुष्य ने इस कर्म को प्राप्त करता है गम्यते, ये प्रतीक होता है लग गया दोबारा लगाएंगे पंक्ति कर्मों का आरंभ न करने ऐसी नष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है इस वचन से इसी इस गम्य ज्ञात होता है इति गम्य ज्ञात होता है किससे ज्ञात होता है किससे ज्ञात होता है पूरा बोलो इस वचन से और वचन क्या है वो हाँ ठीक है वचन से ज्ञात होता है वचन को पूरी बनती है ठीक है कर्मों का आरंभ न करने से मनुष्य को प्राप्त नहीं करता है इस वचन से यह ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है की तद विफर्यात उसके विपरीत तद विफर्यात करते है तेम उसके विपरीत विपरीत मतलब तेसाम से क्या लेना है हाँ उसके विपरीत कर्मो का आरम्भ करने से मनुष्य नाप्त करता है यह ज्ञात होता है ठीक है इसी वचन इस वचन से ज्ञात होता है ना तो कैसे मतलब कर्मों का आरम्भ करेगा तो फिर अंताकरण की शुद्धि हो जाएगी और अंताकरण की शुद्धि होने से क्या होगा ज्ञान ज्ञान योग होगा तो ज्ञान योग के होने से क्या होगा ज्ञान निष्ठा होगी कर्मों का आरम्भ करने से अंताकरण की शुद्धि होगी अंताकरण की शुद्धि ज्ञान योग हो जाएगा अथवा कही ज्ञान की उत्पत्ति होगी उस ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान निष्ठा हो जाएगी और ज्ञान निष्ठा ये क्या निष्ठर्मे इस प्रकार हो जाएगा अच्छा आगे देखेंगे लगा पुनः अकस्मात कारणारुनः किस कारण से कर्मों का आरंभ न करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है पुनः अकस्मात कारणात ये प्रश्न हुआ ना तो जो भगवान ने जो कहा है कर्मों का आरंभ न करने से मनुष्य निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है तो किस कारण से वही है पुनः अकस्मात कारणा पुनः किस कारण से मनुष्य कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्म को प्राप्त नहीं करता है उच्च के कहा जाता है देखो भाष्प कितना अच्छा बोलते है कर्म आरम्भ एवं निष्कर्मो उपायत्वास का आरम्भ करना ही निष्कर्म का उपाय है कर्मों का आरंभ करना ही भाषकार के शब्द है ये भी लगा रहे हैं भाष्यकार है ना नष्कर्म का उपाय क्या है जी नीश कर्म कर्मारम्भ निष्कर्म निष्कर्म उपाय का उपाय कौन है कर्म आरंभ तो निष्कर्म उपाय तो किसका होगा कर्म आरंभ का कहते हैं कि कर्मों का आरंभ करना ही निष्कर्म का उपाय है या कर्मों को आरम्भ करना ही निष्कर्म का उपाय है लग गया आगे ध्यान देना ही कर उपाय या मंत्रण उपय प्राप्ति होती क्योंकि उपाय के बिना उपय की प्राप्ति मतलब क्या साधन के बिना साध्य की प्राप्ति तो उपाय क्या हुआ कर्मारंभ में और उपय क्या हुआ निष्कर्म में कर्म ठीक है अब ये ध्यान देंगे अभी पहले जो आया है ना निष्कर्म में और यहाँ पर निष्कर्म में ज्ञान योग से प्राप्त होगा की ज्ञान योग ही निष्कर्म है आया है ना ज्ञान योग से ना। ना। ज्ञान योग से क्या प्राप्त होगा निष्कर्म निष्कर्म का क्या अर्थ है निष्ठा है ना? निष्कर्म करता है निष्ठा वो किससे होगी ज्ञान योग से तो ज्ञान योग और निष्कर्म एक तो नहीं हुए ना ज्ञान योग से होगा निष्कर्म हाँ वही बता रहे हैं निष्कर्म लक्षण से ज्ञान योग कर्मो उपायत्व श्रोत प्रतिपादना और निष्कर्म में लक्षण वाला ज्ञान योग या नष्कर्म रूप ज्ञान योग नहीं कहना क्योंकि ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को ज्ञान योग से साध निष्कर्म को भाष्य करने पहले कहा है है ना इसलिए नष्कर्म लक्षण वाला ज्ञान योग नष्कर्म लक्षण वाला कौन हाँ ज्ञान योग का लक्षण क्या होगा निष्कर्म ज्ञान योग करते हुए उसका लक्षण निष्कर्म में आगे आएगा या हिंदी में निष्कर्मता रूप ज्ञान योग बोला है ना ये पहले से विपरीत है भाष्य से ठीक नहीं हिंदी क्या निष्कर्म लक्षण से ज्ञान और और निष्कर्म रूप ज्ञान योग ज्ञान योग का उपाय निष्कर्म नहीं निष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का उपाय कौन है उपाय कौन है कर्म योग कर्म कर्मयोग कर्म उपाय लिखा है ना यहाँ ध्यान देना कर्म योगा कर्मयोग उपाय कर्मयोग कर्म योगा यो है कर्म योग उपाय है किसका उपाय है नष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का ज्ञान योग का उपाय है लगेगा और निष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का कर्म योग उपाय है कर्म योग? उपाय कौन है हाँ ये ध्यान रखना और मतलब जो उपाय है किसका उपाय है ज्ञान योग का ज्ञान योग का कर्म योग उपाय किसका है तो कर्म योग उपाय तो किसका होगा हाँ पंक्ति लगाना भी सीखना ये सृष्टि लगी होता लगा हो उसमें भ्रम होता लोगों को और निष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का कर्मयोग उपाय है यह बात श्रुति में और यहाँ गीता में प्रतिपादन की गई है या नष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का कर्मो, कर्म कर्मयोग तो श्रुति में और यहाँ पर कहा गया है अब देखना श्रुतोतावत अब श्रुति में कहा गया है और गीता में कहा गया है तो श्रुति में कहा गया है उसको बताते हैं भास्कर श्रुति में तो प्रकृतस्थ वेद आत्मलोक वेदनोपाय कि जिसका प्रसंग चल रहा हो ना उसको क्या कहते हैं प्रकृत प्रसंग चल रहा है किसका आत्मा का तो आत्मा को क्या कहेंगे प्रकृत जिसको प्रासंगिक शब्द है ना इसके लिए कि प्रासंगिक वेद आत्मलोक या आत्मलोक है ना आत्मा एवलोक आत्मा एव कर्मधार्य समाज से आत्मा रूपलोक आत्मा ही लोक है आत्मा को छोड़कर और किसी लोक की बात यहाँ नहीं है अब देखना प्रकृति वेद वेद का होता है जिसको ज्ञ वेद का क्या है हाँ जी जो जानने योग्य हो जिसको जाना जाए कि प्रकृति वेद आत्मलोक के वेदन का उपाय होने से आत्म रूप लोक के वेदन का उपाय होने से वेदन का क्या है ज्ञान आत्म रूप लोक ये मतलब आत्मा आत्मा के जानने का उपाय आत्मा के जानने का उपाय आत्मा के जानने का उपाय आत्मा के जानने का उपाय कर्म भी है क्या है गे गे। और क्यों कैसे कर्म करने से अंतरकरण की शुद्धि फिर ज्ञान योग की उत्पत्ति और फिर क्या होगी ज्ञान निष्ठा फिर होगी मोक्ष है ना ज्ञान निष्ठा ही ना इस कर्मे है ज्ञान योग से होने वाली ज्ञान निष्ठा ही क्या है और उससे क्या होगा मोक्ष होगा पंक्ति लगाएंगे अपन दोबारा कि श्रुति में प्रकृत वेद लोक के जानने का उपाय होने के कारण आत्मरूप लोक के जानने का अब देखेंगे उपाय होने के कारण उपाय कौन है योग okay. आगे देखो तम एतम वेदान बजने ब्राह्मणा विधि संति यज्ञ तपसा न मतलब ब्राह्मण तम एतम तम एतम से लेना है आत्मानम हुँ? क्या लेना है आत्मान। ये ब्राह्मण लोग आत्मान विधि संति आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं अर्थ क्या है जानने की विविशा करते हैं जानने की इच्छा करते हैं ब्राह्मण आत्मा में ब्राह्मण आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं किसके द्वारा के द्वारा वेदाध्यन क्या है कर्म है वेदाध्यन क्या है हाँ यज्ञन का क्या है यज्ञ के द्वारा यज्ञ दान एन यज्ञ के द्वारा दान के द्वारा और तब के द्वारा तो यज्ञ दान तब वेदाध्यन क्या है कर्म है तो कर्म के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं तो कर्म साधन हुआ जानने का है ना कर्म क्या हुआ जानने का साधन, साधन हुआ, हुआ। उनकी लगाएंगे आप लोक के जानने का उपाय होने के कारण ब्राह्मण वेदान ब्राह्मणाभि यज्ञ इत्यादि श्रुति के द्वारा कर्म योगी ज्ञान योग का उपाय कहा गया है या कर्मयोग ज्ञान योग का उपाय ज्ञान योग का उपाय कौन कर्मयोग ज्ञान योग तो ज्ञान योगो उपाय कौन हुआ और ज्ञान योगो उपाय तो किसका हाँ कर्म, इत्यादि के द्वारा कर्म, कर्म योग के द्वारा कर्मयोग के ज्ञान योगो उपाय तो का प्रतिपादन किया गया है तो या कर्मयोग को ज्ञान योग के उपाय होने का प्रतिपादन किया गया है सरल शब्दों में कर्म योग को ज्ञान योग का उपाय कहा गया है सरल शब्द है नहीं तो कर्मयोग को ज्ञान योग के उपाय होने का प्रतिपादन किया गया है क्यों क्योंकि आत्म लोक के जानने का उपाय होने से उपाय कौन है कर्मयोग दोबारा लगाना श्रुति में वेद श्रुति में प्रासंगिक वेद आत्मरूप लोक के जानने का उपाय कर्मयोग होने के कारण जानने का उपाय कर्मयोग होने के तम एतम वेदान वचन ब्राह्मणाभि यज्ञ इत्यादि के द्वारा कर्मयोग ज्ञान योग का उपाय कहा गया है तो अब ये बताइए तो फिर कर्मो के आरम्भ करने से निष्कर्म होगा की नहीं होगा कभी विपरीत बताया ना भाषाकार भाष्यकार ने बिल्कुल ठीक लिखा है भाष्यकार के अनुसार चले तो अच्छा ही है बहुत बढ़िया है अब देखें, लेकिन उसको छोड़ देते हैं इन सब बातों को ना जिस सुविधा होती उसको पकड़ता है ऐसा हो गया है संयास तुम महाबाह दुखम आप तुम अयोग्यता यहाँ संन्यासा का अर्थ है ज्ञान योग हे महाबाहू अर्जुन है महाबाहबोधन है अयोग्यता संन्यासम आप तुम अयोग्यता का अर्थ है यहाँ पर योग के बिना योग का मतलब कर्म योग कर्म योग के बिना ज्ञान योग को प्राप्त करना दुखद है है ना कर्म योग के बिना ज्ञान योग को प्राप्त करना और ज्ञान योग के बिना नष्कर्म होगा और ज्ञान योग कर्म योग के बिना होगा तो निष्कर्म की सिद्धि में कौन हो तुम बन गया कर्म की हे माहो हे महावाहो कर्म योग के बिना ज्ञान योग को प्राप्त करना कठिन है ये कहाँ का है संख्याल संख्या पाँच छः क्या सन्यासस्तु तुम महावाह दुखमया तुम चलो ठीक है यहाँ का है आगे ध्यान देने पाठ आपका है यहाँ संन्यासकर्ष जो है ज्ञानी योग है क्या है यहाँ पर ज्ञान योग है आगे देखेंगे योगिना कर्म कुरुमंत्री संयम तत्व आत्मशुद्ध योगिना हाँ की योगी गण योगी महापुरुष है है अंताकरण की शुद्धि के लिए यहाँ आत्म शब्द अंताकरण का वाचक है किसका वाचक है क्योंकि आत्मा में कभी अशुद्धि नहीं होती है है ना जिसको शुद्ध करना पड़े अशुद्धि किसकी होती है अंताकरण की तो योगी लोग योगी वहां पुरुष आत्म शुद्ध है अंताकरण की शुद्धि के लिए संगम तत्वा कर्म कुरती आसक्ति को छोड़कर कर्म करते हैं जब आसक्ति को छोड़कर कर्म करने से क्या होती है अंताकरण की शुद्धि आसक्ति युक्त होकर करेंगे तो नहीं होगी यज्ञोदान तपस्व पावना मनीषिणाम यज्ञ दान तपा चा यो यज्ञोदान चा तपा यज्ञ और तप ये मनीषियों को पावन ही करने वाले हैं पावन ही ना? ये है यज्ञ दान और तब ये मनीषियों को पावन ही करने वाले हैं इत्यादि वचन इत्यादि प्रतिपादन करेंगे इत्यादि या इत्यादि वचनों से प्रतिपादन करेंगे तो श्रुति में और गीता में क्या बताया गया की नष्कर्म में रूप नष्कर्म लक्षण वाले ज्ञान योग का उपाय क्या है करने अच्छा ननुषा फिर शंका आई यहाँ पर अभी श्लोक की प्रथम पंक्ति का व्याख्यान चल रहा है क्या था ना क्या है? ना न करमरा वनारंभात इसी के चल रहा है अभी तब शंका होगी नो दत्वा नी प्राणियों को अभय प्रदान करके सभी प्राणियों को संन्यास लेना ही सभी प्राणियों को अभय प्रदान करना है क्योंकि संन्यासी किसी को कष्ट नहीं देता है किसी की हिंसा नहीं करता है सन्यासी किसी को कष्ट नहीं देता है किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाता है इसलिए सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके इसका क्या मतलब है सन्यास लेकर के सर्व सर्वते सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके या सन्यास लेकर के आचरित नैषकर्म का आचरण करे अवयम सर्वतेभ्यो दत्वा और क्यार्थम ने किया है संन्यास लेकर सर्वतेभ्यो अवयम दत्ता सभी प्राणियों को अभय प्रदान करके नैष्कर्म का आचरण करे इत्यादो कर्थ इत्यादि वचनों में इत्यादि वचनों में कर्तव्य कर्म संन्यासादी नष्कर्म प्राप्ति से थी कर्तव्य कर्म के संन्यास से भी नष्कर्म की प्राप्ति को कहते हैं किस hey से कर्तव्य कर्म के हाँ जो कर्तव्य कर्म का त्याग है ना तो विधि से विधि से संयास ले के त्याग करना विधि से संन्यास लेकर के तो वही बताया जा रहा है न अवजन सर भूत निष्कर्मचर इत्यादि वचनों में कर्तव्य कर्म के संयास से भी नष्कर्म की प्राप्ति कही जाती है बाधा इस बारे में निष्कर्म की प्राप्ति किससे? किस से कर्म तो तो से तो संकर्म की प्राप्ति है अच्छा अब ध्यान ध्यान आप अब यहाँ गीता प्रेस में क्या लिखा है सब भूतों को अभय दान देकर संन्यास ग्रहण करें यही लिखा है ना इंदी में? अब यहाँ पर क्या इसने बताया है कि संन्यास से नष्कर्म की प्राप्ति तो संन्यास नष्कर्म कर संन्यास हो पाएगा भाष्यकार क्या कहते हैं कि सर कर्तव्य कर्म के सन्यास से नष्कर्म की प्राप्ति तो सन्यास से नष्कर्म की प्राप्ति जब कही जा रही है तो फिर निष्कर्म कर सन्यास हो सकता है क्या एक अर्थ वाले कोई गलत है कोई ध्यान दिलाओ चिट्ठी लिख दो तो सुधार देगा गीता संन्यासार सकता है अब देखना कर्तव्य कर्म के संन्यास से भी नष्कर्म की प्राप्ति को कहते हैं क्या और लोके और लोक में क्या लोके इति प्रसिद्ध कर्म और लोक में या प्रसिद्ध है क्या कर्मणाप अनारम्भा नष्कर्मियम की कर्मों के आरंभ न करने से नष्कर्म हो जाता है लगाएंगे और लोक में यह प्रसिद्ध है की क्या लोक है तरम, और लोक में यह प्रसिद्ध है कि कर्मणाप अनारंभाद नष्कर्मियम की कर्मों का आरंभ न करने से नष्कर्म होता है क्या होता है नष्कर्म तो जब कर्मों का आरम्भ न करने से निष्कर्म होता है तो फिर निष्कर्म चाहने वाला क्यों कर्मो को आरम्भ करेगा कर्मों का आरंभ ना करने से निष्कर्म होता है तो निष्कर्म चाहने वाला कर्मों का आरंभ क्यों करेगा ये प्रश्न कारण से क्या क्या पहले करेंगे और इस कारण क्योंकि एक तो एक तो ये, तो ये, तो ये, तो ये शास्त्र बचन हो गया और दूसरा ये क्या है कि लोक प्रसिद्धि हो गई तो अतः करते इस कारण से दो कारण हुए शास्त्र वचन और दूसरा लोक में जो प्रसिद्ध है नष्कर्मार्थ ना की चाहने वाले नष्कर्म चाहने वाले को कर्मो को आरम्भ करने से क्या लाभ निष्कर्म चाहने वालों वाले व्यक्ति को कर्मों का आरम्भ करने से प्राप्त ऐसी शंका प्राप्त होने पर या ऐसा प्राप्त ऐसा प्रश्न प्राप्त होता है ऐसा प्रश्न ऐसा किम को प्राप्तम के साथ जोड़ सकते हैं क्या आता और इस कारण से निष्कर्म चाहने वाले को कर्मों का आरम्भ करने से क्या प्राप्त होगा जोड़ सकते हैं किम प्राप्तम कर्मो का आरम्भ करने से क्या प्राप्त होता है आता ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं अच्छा इति लगा है ना तो प्राप्तम से फिर क्या होगा क्या आता निष्कर्म किम कर्मारंभ नहीं जब लगा है तो किम को प्राप्तम के साथ मत जोड़ना क्या आता और इस कारण निष्कर्म से वाले को कर्मो का आरम्भ करने से क्या लाभ इति प्राप्तम करते है ऐसी शंका प्राप्त होने पर अथवा इसाब प्रश्न प्राप्त होने प्राप्त होता है इसलिए कहते हैं है ना इति है इसलिए, इसलिए, इसलिए, इसलिए। की उनको उधर मत ले जाइएगा बाद में फिर क्या कहते हैं भगवान ना चाहे संसना देव सिद्धि समझ गटी और कर्मों का त्याग करने से ही नष्कर्म रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है कर्मों का श्लोक देख रहे हैं क्या संना देव और कर्मो का त्याग करने से ही नष्कर्म रूप सिद्धि को प्राप्त मतलब कोई कर्मो का त्याग कर दिया और नहीं हुआ तो उसको निष्कर्म हो जाएगा क्या निष्कर्म का अर्थ है ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा तो ज्ञान योग से ही होगी और कर्मों का त्याग किया और क्या कि ज्ञान नहीं हुआ तो होगा क्या so, तो वही भगवान बता रहे हैं ना चाहे संदेशना देव ना फिर संदेशना की मतलब क्या है कि कर्मों का त्याग करने से ही संदाद अर्थ करते हैं या कर्मों का त्याग करने से भी क्या श्लोक में है ना क्या हाँ तो इस इसका से करते हैं ना संन्यास न्यो अर्थ करते हैं केवलाद कर्म परित्याग मात्रा देव केवल कर्मों का परित्याग मात्र से ही केवल कर्मों के और कैसा परित्याग ज्ञान रहित ज्ञान रहित केवल कर्मों के परित्याग मात्र से ही सिद्धि को मनुष्य प्राप्त नहीं करता है सिद्धि का अर्थ क्या लिया है निष्कर्म लक्षणाम ज्ञान योग्य ने मतलब ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली नष्कर्म रूप निष्ठा को प्राप्त नहीं करता है नष्कर्म लक्षणाम वो किससे होगी ज्ञान योग से, से ज्ञान योग से होने वाली नष्कर्म रूप निष्ठा को प्राप्त नहीं करता है क्यों कर्मों का त्याग कर दिया हो ज्ञान नहीं होगा तो निष्कर्म हो जाएगा क्या हाँ देखो अब ध्यान देना पुनःकस्मात कारणा कर्म सन्यास मात्रा पुनः किस कारण से ज्ञान रहित कर्म सन्यास मात्रा कि ज्ञान रहित कर्म के त्याग मात्र से ही पुनः अकस्मात कारणा पुनः किस कारण से ज्ञान से रहित कर्मों के सन्यास मात्र से ही या कर्मों को त्याग मात्र से ही नष्कर्म लक्षणाम सिद्धि न दिग्छती पुरुषा न की मनुष्य नष्कर्म रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है बात बी आते है स्मात कारण पुनः किस कारण से मनुष्य पुरुषागन्या कर लेना पुनः किस कारण से मनुष्य ज्ञान रहित कर्मों के सन्यास मात्र से, से, से प्राप्त नहीं करता है अधिक। तो ज्ञान रहित कर्मों का त्याग किया और ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान रहित कर्मो के त्याग मात्र से नष्कर्म रूप सिद्धि प्राप्त होगी क्या तो ये प्राप्त नहीं करता है कृष्ण हुआ न इसी हेतु आकांक्षायाम इसके हेतु की आकांक्षा होने पर कहते हैं या इसके कारण की आकांक्षा होने पर कहते हैं या इसके कारण को जानने की इच्छा होने पर कहते हैं क्या कारण है ज्ञान रहित हाँ कर्मों के त्याग मात्र सिद्धि नहीं होती है अब देखेंगे पाठ पाठ देखेंगे ना ही ना ही शारम शारम अभी जातु न ना ही क्षण कर्मकृत कार्य कर्म कर न ही कचित क्षण अपनी जातु तिषति अकर्मकृत्त न ही कस्ि क्षण ठति अकर्मकृत कार्यतः अवसर कर्म सर्व प्रकृति इसको देखेंगे करते क्योंकि कच्चि जातु क्षण अभी तिष्ठति नी क्त जातु क्षण अभी अकर्मकृत न क्योंकि क्यूँकि कोई मनुष्य, क्योंकि कोई भी मनुष्य जातु कर्थ कदाचित कभी भी भाष्य के साथ देख लेना ये कर्थ है ना कालम पद को भाष्यकार ने जोड़ा है क्षण भर भी अच्छा क्षण क्षण भर काल भी और जातु कर्थ किया भाष्यकार ने कदाचित कश्य तिष्ठ श्लोक में अकर्मकृत है ना तो सन का कर ने सन पंक्ति लगाना ही करते क्योंकि जातु करते क्यों कोई मनुष्य कभी भी कोई मनुष्य कभी भी क्षण कोई मनुष्य कभी क्षण पर भी अकर्मकृत न तिष्टी कर्म किए बिना नहीं रहता है कोई भी मनुष्य कभी भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रहता है कुछ ना कुछ करता ही रहता है शारीरिक कर्म नहीं करेगा तो मन से उल्टा पुल्टा सोचता रहेगा पागल जैसा है ना हाँ तो वही है भगवान हैं इसलिए जो है ना ज्यादा आराम का नहीं है बिस रहना चाहिए मैंने बताया ना हाँ अब देखना स्वाध्याय दे में सेवा में काम में लगे रहना चाहिए कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रहता है लगाएंगे भाग से लग गया इतना तो चलो दूसरी पंक्ति लगाना कार्य से ही अवसर कर्म सर्व प्रकृतिजयि गुण ही अन्वे देखेंगे ही सर्व अवसा ही सर्व अवसर प्रकृतिज ही गुण कर्म करे ही कर्त क्योंकि सर्व करते सभी प्राणी अवसर कर्त है कि पर्वत होकर सभी प्र क्योंकि सभी प्राणी पर्वस होकर प्रकृतिजयी गुण ही प्रकृति से जन्म सत्वादी गुणों के द्वारा प्रकृति से जन्म सतवादी गुणों के द्वारा कर्म कार्य थे कार्यते कर का प्रवर्तित है और कर्म कर से कर्म प्रति ये कर्म के प्रति प्रेरित किए जाते हैं कार्यते कर का प्रवर्तित है की कर्म के प्रति प्रेरित किए जाते हैं क्या ऐसा लगा लेना ही कर प्रकृतिजयी गुण ही की प्रकृति से जन्म गुणों के द्वारा प्रकृति से जन्म गुणों, गुणों के द्वारा दुणा? सभी मनुष्य या सभी प्राणी पर्वस होकर प्रकृति से जन्म गुणों के द्वारा सभी प्राणी पर्वस, पर्वस होकर हो कर्म में प्रेरित किए जाते हैं या कर्मों में लगाए जाते हैं सतुरस्तम तो ऐसे गुण है ना उनसे लगाए ही जाते हैं आप सोच लो मैं कुछ नहीं करना है निर्णय ले लीजिए और कितने दिन आप निर्णय लेकर दे पाओगे है ना हाँ जो सोचो में पढ़ना नहीं है कितने दिन देखा हो कुछ नहीं करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको प्रकृति से जन गुणों के द्वारा परवस होकर के कर्म में प्रेरित किए जाते हैं सभी प्राणी हाँ? पर हाँ? है? हाँ दूसरे के अधीन होकर के दूसरे के वशीभूत होकर के आया देखना आज्ञा इतनी वाक्य से ऐसा की अज्ञा ये वाक्य ऊपर लगाइए थोड़ा कस्मात कार्यस्मात अवसा हो कर्म सर्वा से क्या लिया प्राणी और प्रकृति जयी श्लोक में आया है प्रकृति करते करते है जाते ही मतलब के द्वारा तो गुण जो है ना प्रेरित करते हैं सत् गुण अधिक है तो व्यक्ति आत्मा अनुसंधान शास्त्र चिंतन में लगता है अच्छी तरह है अधिक होना जितनी मात्रा में सत्व गुण अधिक होगा उतना ही अधिक उसका शास्त्र चिंतन होगा भजन ध्यान होगा रज होगा तो प्रवृत्तियाँ होंगी कम होगा तो ज्यादा आलस प्रभात करता रहेगा कुछ काम भी नहीं करेगा यार नहीं। अब देखेंगे अज्ञा ये वाक्य अज्ञा ये वाक्य शेष है ये तो ये अज्ञा मतलब ये जो सर्वा से क्या लिया है प्राणी तो अज्ञा सर्वा की अज्ञानी सभी प्राणी है प्रकृति से जन्म गुणों के द्वारा कर्मो में कौन प्रेरित किए है जाते हैं सभी अज्ञानी प्राणी तो अज्ञा ये वाक्य शेष है तो वाक्य शेष क्यों है हाँ, मतलब वाक्य का शेष भाग है तो उसे जोड़ना पड़ेगा तो सुबह के शेष क्यों? तो कारण बताते हैं यथाकर क्योंकि? क्योंकि से क्योंकि विचार लेते हैं प्रकृति से जन सत्तम गुणों से जो विचलित कौन ज्ञानी विचलित नहीं होता है इस प्रकार ज्ञानियों का पृथक होने से या इस प्रकार ज्ञानियों को पृथक कहे जाने से ज्ञानियों को पृथक कहे जाने से अज्ञान नाम एवं कर्म अज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है ज्ञानी नाम ना ज्ञानियों के लिए नहीं. नहीं। तो मतलब कौन प्रेरित किया जाता है अज्ञानी क्योंकि ज्ञानी तो होता ही नहीं है तू गुण ही अचाल्य माना नाम ज्ञानी नाम किंतु गुणों से विचलित न <beggars> होने वाले कौन ज्ञानी किंतु गुणों से विचलित न होने वाले ज्ञानियों में स्वता चलन न होने से गुणों से विचलित न होने वाले ज्ञानियों में स्वतः प्रवृत्ति ना होने से स्वतः प्रवृत्ति ऐसा गुणों से विचलित न होने वाले ज्ञानियों में स्वतः प्रवृत्ति जो गुणों से विचलित होता है उसमें प्रवृत्ति होती है स्वतः प्रवृत्ति ना होने से कर्म योगा न उप देते उसके लिए कर्मयोग और वैसा ही वैसा ही वेदा विनाशनमति व्याख्यातम वेदा इस श्लोक का व्याख्यान किया है चार तथा और वैसा ही अत्रकार से इस प्रसंग में और वैसा नहीं चार तथा और वैसा ही वेदा विनाशनमति ये व्याख्यातम क्या तथा और वैसा ही वेदा विनाशनम यहाँ पर व्याख्यान किया है लगा लेना वेदा विनाशनम या तू तू या किंतु जो अज्ञानी विहित कर्म का आरंभ नहीं करता है जो अज्ञानी विहित कर्म का आरंभ नहीं करता है पर असत हुआ अनुचित ही है इस बात को भगवान कहते हैं जो अनात्मज्ञा है न किन्तु जो अज्ञानी क्या है कि जो ज्यादा शास्त्र ज्ञान हो उसको ज्ञानी भगवान मानते हैं क्या हाँ जिसको परोक्ष ज्ञान से काम नहीं बनता है परोक्ष ज्ञान के बाद में अपरोक्ष अपरोात्कार हो, हो गया हो। अब देखना आत्मा यदि परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष नहीं होता है तो अंताचरण की शुद्धि ही कारण होती है वहाँ पर किन्तु जो अज्ञानी विहिद कर्म का आम्भ नहीं करता है तरसा देव विक है इसे कहते हैं कर्मेन्द्रियाणी संयम में या मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमोत्मा मिथ्याचार उचित लगाएंगे यह कर्मेन्द्रिया संयम में जो मनुष्य कर्मेन्द्रियों को रोककर कर्मेन्द्रियों को हस्तपाद आदि कर्मेंद्रियों को रोककर कर मनसा मनसा इंद्रियान स्मरण हस्ते की मन इंद्रियार्थान करते मन से विषयों का स्मरण करता रहता है कर्मेन्द्रियों के द्वारा ही कर्मयोग होता है तो कर्म योग तो कर नहीं रहा है या अर्थ जो व्यक्ति कर्मेंद्रिया संयम में की कर्म इंद्रियों का नियमन करके कर्मेन्द्रियों को रोक करके अर्थात कर्मयोग ना करके जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को, को रोक करके मनसा इंद्रिया स्मरण आस्ते मन से विषयों का स्मरण करता रहता है स्मरण आस्ते स्मरण करता रहता है सब विमूद आत्मा मिथ्याचारा उच्चते विमूड आत्मा का अर्थ है की मोहित हुए चित्त वाला मोहित हुए आत्मा का चित्त है मोहित हुए चित्त वाला मिथ्याचारी कहा जाता है मिथ्याचारा का करते पाप करने वा वाला हुआ मोहित हुए चित्त वाला और पापी कहा जाता है मिथ्याचरण करने वाला कहा जाता है अब ज्ञान योग के अभ्यास में ये बड़ी समस्या है कि ज्ञान योग के अभ्यास में चुप चाप बैठ जाइए सब कर्म छोड़कर आत्मा का अनुसंधान करने के लिए मन यदि शुद्ध नहीं है तो विषय चिंतन होने लगेगा इसीलिए रामानुज ने कर्मो का जोर ज्यादा दे दिया है कि उन्होंने कहा कि ज्ञान योग के अभ्यास में प्रमाद की संभावना है और क्योंकि उसके अधिकारी सभी नहीं हैं ज्ञान योग के सभी अधिकारी नहीं हैं और जो अधिकारी नहीं है उसको ज्ञान योग के अभ्यास में क्या है प्रमाद की संभावना है इसलिए कर्म योग पर जोर दे दिया रामानुज के अनुसार भक्ति मोक्ष का साधन है कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग या क्रम है कर्म ज्ञान और भक्ति तो कोई कर्म योग से ज्ञान योग द्वारा भक्ति में पहुंचेगा कोई कर्म से सीधे भक्ति में पहुंच जाएगा तो कर्म पर उन्होंने जो इसलिए दे दिया है जो प्रमाद की संभावना उसमें होती है हालांकि मना नहीं करते ज्ञान को प्रमाद की संभावना होने से कर्म को महत्व ज्यादा दे दिया कि चाहे तो कर्म योग से ज्ञान योग द्वारा भक्ति में जाओ या कर्म से सीधे भक्ति में जाओ और भाष्यकार शांकर भाष्य में क्या है यहाँ पर जो भक्ति है ना ये ज्ञान के पहले शांकर भाष्य में कर्म में भक्ति ज्ञान कहना चाहे तो भक्ति भी एक प्रकार का कर्म ही है संकर्मता अनुसार इसलिए अलग से ऐसा उल्लेख नहीं करते भक्ति भी एक प्रकार का कर्म हाँ इसलिए अलग से उल्लेख ये नहीं करते हैं तो कर्म में और से ज्ञान कर्म से क्या होता है तो इन्होंने भी यही बात भाष्यकार भी तो ये बोले ना कि ये ऊपर बोला है ना उन्होंने की कर्मारंभ कर्मारंभ से कर्म उपाय कर्मों का आरम्भ करना ही निष्कर्म का उपाय है भगवान शंकराचार भी इसी बात को कह रहे हैं मतलब आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए सबको तात्पर्य किया आचार्यों का अब लगाएंगे पाठ कर्मेन्द्रियाणी मतलब हस्तादीन कर्मेन्द्रियाणी हस्तादी कर्मेंद्रियों का संयम करके संयम में कर संघ मतलब रोक करके या तिष्टी है स्मरण करता हुआ स्मरण करता रहता है या स्मरण करके बैठता है कुछ कर लेना मनसा स्मरण स्मरण करते चिंतयान इंद्रियान विमूढ़ आत्मा करतेमूढ़ अंताकरण मतलब मोहित अंताकरण वाला है मोहित अंताकरण वाला मिथ्याचारा का अर्थात मिर्षा आचारा मतलब मिथ्याचरण करने वाला अर्थात पापाचरण करने वाला कहा जाता है वो कैसा कहा जाता है पापाचरण करने वाला कहा जाता है ओम पूर्ण पूर्णम पूनाम उदच्यती पूनस्या पूनम